तुम बेवकूफ हो क्या जंगल के बीचों बीच पहुंचने के बाद अचानक से नैना का पारा विक्रांत का बैग देखकर कर उठा था मैंने तुमसे कहा था ना कि दो टेंट लेकर चलना है फिर एक ही टेंट क्यों लाए हो तुम अब मैं कहा सोने जाऊंगी पहले जंगल में घुसते वक्त नैना ने देखा था कि विक्रांत ने दो बैग लिए हुए हैं ऐसे में उसे लगा कि विक्रांत दोनों बैग में टेंट का सामान लेकर चल रहा है लेकिन यहाँ आने के बाद जब नैना ने विक्रांत का बैग चेक किया तो उसका दिमाग घूम गया विक्रांत सिर्फ एक ही बैग में टेंट सुर कैंपिंग का सामान लेकर आया हुआ था बाकी दूसरे बैग में उसने सब फालतू का सामान भर रखा था उसमें काफी सारे स्नैक्स, बीयर के कैन और जाने क्या फालतू की चीजें भरी हुई थी जब नैना ने विक्रांत के ऊपर चिल्लाना शुरू किया तब विक्रांत ने उसे समझाते हुए कहा सुनो सुनो मेरी बात सुनो तुम समझ नहीं रही ये कोई मामूली टेंट नहीं है ये एडवांस टेंट है उस टेंट वाले ने बताया था कि इसमें तीन से चार लोग बड़े अच्छा? पलट वो? वो दिया जिससे उसमें रखा हुआ पूरा सामान बाहर गिर पड़ा ये ये इतना बियर कैन क्यों लेकर आए हो तुम और स्नेक हे भगवान तुम करने क्या आए हो यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आए हो या यहाँ खाकर सोना है तुम्हें अरे अरे तुम समझ नहीं रही विक्रांत ने फिर से नैना को समझाने की कोशिश की यार यहाँ हम लोग जंगल में आए हुए हैं यहाँ हमें खाने पीने का ध्यान रखना होगा ना तभी तो एनर्जी रहेगी शरीर में और तभी तो काम होगा है ना अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ काम करने के लिए ना तो फ्लैश लाइट लेकर आए हो ना रस्सी लेकर आए ना कुछ नैना ने अपना सिर पकड़ लिया वो एक एक करके विक्रांत का सामान खंगाल रही थी तभी उसके हाथ में एक बॉक्स लगा। बॉक्स देखकर नैना को लगा कि शायद विक्रांत लगात के लिए कुछ दवाई और पेन किलर वगैरा लेकर आया हुआ है लेकिन जैसे ही उसने ये बॉक्स खोला उसका दिमाग फिर गया और ये ये ये क्या है मुझे तुम्हारा मकसद ही नहीं समझ में आ रहा है क्या है ये सब नैना ने विक्रांत को गुस्से से घूरते हुए कहा दरअसल उस बॉक्स में विक्रांत सिर्फ कई फ्लेवर के कंडोम भरकर लाया था जब नैना ने उसके आगे बॉक्स फेंकते हुए इसके बारे में पूछा तो विक्रांत भी शर्म से लाल हो उठा मैं मैं बता रहा हूँ नैना नहीं है तुम, तुम समझो ये तो मैंने सुना था कि इसका रबर बहुत अच्छा है तो बैलून बैलून बनाने के लिए लेकर आया था मतलब इसमें पानी भरकर हम स्टोर कर सकते है न और हाँ जंगल में कुछ बांधने के लिए भी अच्छा रहेगा ये है ना? है ना? हे, नैना विक्रांत की तरफ घृणा भरी नजरों से देखते हुए कहा, लीचड़ आदमी हो तुम, अच्छा हुआ मैं सिर्फ तुम्हारे भरोसे यहां नहीं आई, वरना कहाखा ही मार देते इतना कह कहकर नैना उठकर टेंट लगाने का इंतजाम करने लग गई नैना मैं क्या कह रहा था सुनो मुझे कुछ नहीं सुनना जल्दी जाकर जलाने के लिए लकड़ी लेकर आओ और मुझसे दूर हो दूर चलो पता नहीं कैसे मैंने तुम पर भरोसा कर लिया नैना ने विक्रांत को बात खत्म करने का मौका ही नहीं दिया अच्छा अच्छा कूल डाउन कूल डाउन मैं जा रहा हूं मैं गया विक्रांत तुरंत ही पीछे होकर लकड़ी इकट्ठा करने लग गया था अब तक शाम के सात बज चुके थे और जंगल में अंधेरा होना शुरू हो गया था जब नैना यहाँ जंगल में आ रही थी तब वो अपने साथ किसी लोकल गाइड को लेकर आना चाहती थी नैना ने तो गाइड को हायर भी कर लिया था लेकिन विक्रांत ने बीच में पढ़कर उसे यहां आने से मना कर दिया था यहां तक कि विक्रांत ने उसे रोकने के लिए पैसे भी खर्च कर डाले थे लेकिन नैना को अभी तक ये नहीं समझ आया था कि आखिर अंतिम समय में गाइड ने यहाँ जंगल में आने से इनकार क्यों कर दिया था दरअसल विक्रांत इस पूरे ट्रिप पर नैना के साथ अकेले आना चाहता था वो भला अपने और नैना के बीच में किसी कबाब की हड्डी को कैसे पड़ने दे सकता था इसीलिए ये सब उसने जानबूझ किया था जंगल में आते वक्त शुरू में विक्रांत खुद को जंगल का एक्सपर्ट बता रहा था और नैना उसी के भरोसे बिना गाइड के जंगल में आई थी उसे लगा था कि विक्रांत को जंगल के बारे में काफी कुछ पता है और वो पहले भी काफी ट्रैकिंग कर चुका है लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि विक्रांत को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है यहाँ तक कि वो जंगल के भीतर साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन भी नहीं बता पा रहा था वो तो नैना ने किसी तरह से दिशा का पता लगाया था वैसे विक्रांत इतना भी अनाडी नहीं था कि जंगल के भीतर दिशा का भी पता ना लगा सके लेकिन उसने जान खुद को अनजान दिखाया